मत्सुख परिचगा पशे चे विपुलम सुखम चज्जे मदद सुखम धीरो संपुलम सुखं परदुखदानेखमीछती वेर संगसंसठ वेरासो न प्रमुती यमीच तदप्ध अकिचंपनक उन्नना पमतान ते बढ़ सु स का निगता सतीचिते किच्छे किच्चे चिणो सतान संपजान अत्थम गच्छ मातरम पितरम हंवा देश रम सो चरम हंवा अनिधोया तिब्रमणु मतरम पितरम हंराज याति वेय्धपचंधोयाद्रह्मण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 इस जगत में सौ प्रतिशत लोग मरते ख्याल किया ऐसा नहीं कि निन्यानबे प्रतिशत लोग मरते अंठानबे प्रतिशत लोग मरते कि, कि अमेरिका में कम मरते हैं और भारत में ज्यादा मरते यहां सौ प्रतिशत लोग मरते जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने ही आदमी यहां मरते महामारी तो फैली ही हुई है महामारी का और क्या अर्थ होता है जहां बचने का किसी का भी कोई उपाय नहीं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 क्योंकि हम मरण धर्म दो व्यक्तियों के संयोग से पैदा होते हैं हम मौत के बीच ही पैदा होते हैं हम मौत के नृत्य की छाया में ही पैदा होते हैं हम मौत की छाया में ही पलते और बड़े होते और एक दिन हम मौत की ही दुनिया में वापस लौट जाते मिट्टी मिट्टी में गिर जाती हम महामारी में ही जी रहे जिससे ये दिख जाता है उसके जीवन में क्रांति का सूत्रपात होता है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 भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया ऐसा हुआ या नहीं इसकी फिक्र न मत पड़ना बातें कुछ भीतर की बाहर हुआ हो तो ठीक ना हुआ हो तो ठीक लेकिन भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नृत्य शांत हो ही जाता है तुम अपने हृदय की वैशाली में भगवान को बोला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 तो बुद्ध कहते हैं आज ये जो चमत्कार हुआ इसका बीज बड़ा छोटा है अब समझना मैंने इसलिए कहा कि दो तल पर ये कथा है एक तल पर तो बुद्ध का आना महामारी से भरी हुई वैशाली में वो एक तल है फिर दूसरा तल है भिक्षुओं का बुद्ध से पूछना बुद्ध कोई अवसर नहीं चूकते उन्होंने अपने भिक्षुओं को भी संदेश दे दिया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 रात की गाड़ी पकड़ने के लिए सांझ स्टेशन पे आया वो बार बार अपने बैग में देख लेता था स्टेशन मास्टर को संदेह हुआ शक हुआ कि कुछ बड़ा धन लिए हुए है वो अपने बैग को भी दबाया था एक क्षण को भी उसे छोड़ता नहीं था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 पोर्टर ने कुल्हाड़ी ले ली और वो घूमता रहा कि ये कब सो जाए मगर वो भी आदमी जागा रहा जागा रहा जागा रहा पोर्टर को तो झपकी तो आ गई और जब पोर्टर को झपकी आ गई तो वो आदमी जिस बेंच पे बैठा था उससे उठ के उसको नींद आने लगी थी तो अपना बैग लेके वो टहलने लगा प्लेटफार्म पर इस बीच स्टेशन मास्टर आके उस बेंच पर लेट गए जिस पर वो धनी लेटा था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 लोग बड़ी उल्टी वासनाओं से भरे हैं स्त्रियां घर में बैठी रहती हैं भूत प्रेत बनी घर से बाहर जाती हैं खूब सच संवर जाती फिर जवान हो जाती 100 प्रतिशत सौंदर्य में 90 प्रतिशत तो प्रसाधन से होता है 10 प्रतिशत शायद स्वाभाविक होता हो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 मैंने उस लड़की की तरफ देखा मैंने कहा कंकड़ कितना बड़ा था जरा सा था मैंने कहा उसने जरासा मारा आश्चर्य है तुझे बड़ी चट्टान मारनी थी तू तो इतनी सच समझ के के आई है उसने कंकड़ मारा यह बात जस्ती नहीं ठीक इतने सच के विश्वविद्यालय आने की जरूरत क्या थी यहां कोई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 जिनको चिट्ठी पत्र लिखी जाती है वो शिकायत कर रही हैं और जिनको चिट्ठी पत्र नहीं लिखी जाती वो शिकायत कर रहे हैं मन बड़ा विरोधाभासी है लेकिन संसार में ठीक है संसार विरोधाभास है वाम कुछ चाहते हैं कुछ दिखलाते हैं कुछ दिखलाते हैं कुछ और चाहते हैं अगर तुम अपने मन को देखोगे तो तुम बड़े चकित हो जाओगे कि तुमने कैसे सूक्ष्म जाल बना रखे हैं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 सौंदर्य प्रसाधन करके निकल गया और किसी ने भी नजर न डाली तो भी तुम उदास घर आओगे कि बात क्या है मामला क्या है लोग क्या मुझमें उस सुखी नहीं रहे दूसरे की उत्सुकता अहंकार का पोषण है तुम्हें अच्छा लगता जब दूसरे लोग उत्सुक होते तो मूल्यवान मालूम होते हो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 इस संसार छोटा नहीं होगा जिन्हें नित्य कायगता स्मृति उपस्थित रहती अपने शरीर का बोध रखो कायगता स्मृति बुद्ध के ध्यान का प्रथम चरण इसका अर्थ होता है यह शरीर सुंदर है ही नहीं लाख उपाय करो तो भी सुंदर न हो सकेगा सब धोखा है बुद्ध ने 32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 हत्या करने में इसका कोई सानी नहीं है भिक्षुओ तुम भी इससे कुछ सीख लो तुम भी इस जैसे बनो और तुम भी दुख सागर के पार हो जाओ भिक्षु ने कहा आप कहते क्या हैं हत्यारे की प्रशंसा कर रहे हैं और बुद्ध ने कहा इतना ही नहीं भिक्षुओ इसने अपनी भी हत्या कर दी है यह आत्मघाती भी ये बड़ा भाग्यशाली है और तब उन्होंने ये सूत्र कहे मातरम पितरम हंतवा राजानो द्वेचा खत्त्ये रठम सानुचरम हंतवा अनिगो याति ब्राह्मणो मातरम पितरम हंतवा राजानो द्वेचा सोथिये व्यय पंचम हंतवा अनिगो याति ब्राह्मणो माता अर्थात तृष्णा बुद्ध कहते हैं सारे जीवन का जन्म तृष्णा से हुआ है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 माता पिता दो सोत्रीय राजाओं और व्याघ्र पंचम को मारकर ब्राह्मण निष्पाप हो जाता है समझने की कोशिश करें तृष्णा को कहा बुद्ध ने मां तृष्णा है स्त्रीण इसलिए स्त्रियां ज्यादा तृष्णातुर होती पुरुष की बजाय स्त्रियों की पकड़ वस्तुओं पर धन पर मकान पर बहुत होती तृष्णातुर होती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 उसकी छाती भी बड़ी थी वो गांव में रामलीला में अंगत का पाठ करता था उसके मैं उसको जाके कहा कि देख जरा सुन भी इतनी बड़ी छाती और ऐसे पीट रहा है और तू अंगत का काम करता है मकान में ही आग लग गई है ना वो मुझसे बोला ज्ञान की बातें अभी नहीं मुझे मत छेड़ो अरे मैं मर गया और वो फिर पीटने लगा मैं मारा गया मैं लुट गया छोटे बच्चे जैसा जैसे छोटा बच्चा